मैं पंकज अवधिया बोल रहा हूं और यह जो प्रस्तुत आलेख है वो ऑडियो बैंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत है इस आलेख का शीर्षक है क्या आपने चखा है कभी चने के खेतों का अमृत पीढ़ियों से बीजों के लिए चने की व्यवसायिक खेती हो रही है पर आज भी पारंपरिक कृषि के जानकार और पारंपरिक चिकित्सक चने की खेती औषधि फसल के रूप में करते हैं उनकी रुचि बीजों में कम और वानस्पतिक अवस्था में चने की फसल के अधिकतम उपयोग की उपयोग में अधिक होती है चने के पौधे के सभी भागों जिनमें जड़ भी शामिल है का प्रयोग पारंपरिक चिकित्सा में बतौर औषधि औषधिश्रोत होता है शीत ऋतु में ओस गिरने की शुरुआत होते ही पारंपरिक चिकित्सक चने के खेतों की ओर रुक करना आरम्भ कर देते हैं चने की फसल में रात को एक सफ़ेद चादर बिछा दी जाती है ताकि इसके पौध भागों में उपस्थित अम्ल ओस की बूंदों से मिलकर सफ़ेद चादर में अवशोषित हो जाए मुँह अंधेरे ही इस चादर को निचोड़कर विशेष द्रव को एकत्र कर लिया जाता है हल्के अम्ली इस द्रव को अमृत कहा जाता है पेट में होने वाले नाना प्रकार के रोगों के लिए इसे वरदान माना जाता है यद्यपि रोगियों को इसे ताज़ा ही दिया जाता है पर पारंपरिक विधियों की सहायता से पारंपरिक चिकित्सक इसे एकत्र कर लेते हैं और फिर साल भर विभिन्न जड़ी बूटियों के साथ इसका प्रयोग करते रहते हैं प्राचीन भारतीय ग्रंथ इस अमृत के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं देते हैं देश भर के आदिवासी अंचलों में चने के खेत से एकत्र किया गया यह अमृत अलग अलग रूपों में प्रयोग किया जाता है शराब के अधिक सेवन से लीवर खराब होने की दशा में देश के मैदानी भागों के पारंपरिक चिकित्सक अनुठा प्रयोग करते हैं हर श्रृंगार के फूलों के रस से भीगी चादर को चने के खेत में फैलाया जाता है और फिर सुबह अमृत के अवशोषित होने के बाद इस अनुठे मिश्रण युक्त चादर को रोगी के नंगे बदन में लपेट दिया जाता है रोगी को इस अवस्था में लंबे समय तक बैठने की सलाह दी जाती है पारंपरिक चिकित्सक दावा करते हैं कि इससे न केवल लीवर को बल्कि पूरे शरीर में आ, पूरे शरीर को विष मुक्त होने में मदद मिलती है इस चिकित्सा के बाद रोगी को बड़ी मात्रा में नदी का पानी पीने की सलाह दी जाती है ताकि विष शरीर से बाहर निकल सके इस प्रक्रिया में हर श्रृंगार के फूलों का रस और चने का अमृत दोनों ही अहम भूमिका निभाते हैं पारंपरिक चिकित्सक नाना प्रकार के जटिल त्वचा रोगों के चिकित्सा में इसका प्रयोग करते हैं रोगी के शरीर में हर्रा युक्त औषधि मिश्रण की मोटी परत चढ़ा दी जाती है और फिर चने के अमृत युक्त चादर से शरीर को ढक दिया जाता है अमृत और हर्रा जैसी औषधियाँ शरीर को रोग मुक्त कर देती हैं दुनिया भर में एंटी एंटी एजिंग यानी बढ़ती उम्र के बुरे असर को कम करने के उपायों की खोज की शिष्यवैज्ञानिकों में होड़ लगी हुई है भारतीय पारंपरिक चिकित्सक इस विषय में गहरा ज्ञान रखते हैं वे पीढ़ियों से इस ज्ञान की सहायता से एंटी एजिंग औषधियों का प्रयोग सफलतापूर्वक कर रहे हैं वे ममसारोहिणी श्रेणी की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं ये जड़ी बूटियाँ त्वचा तो की सबसे गहरी परत जिसे रोहिणी कहा जाता है पर असर डालती हैं और उन्हें नया जीवन प्रदान करती हैं इनके जटिल प्रयोग में पलाश कलमी कुसुम और रोहिणा जैसी वनस्पतियां अहम भूमिका निभाती हैं पर यह औषधियां चने के अमृत के बिना अधूरी मानी जाती हैं। यूँ तो ममसारोहिणी श्रेणी की जड़ी बूटियों का प्रयोग साल भर किया जा सकता है पर चने के ताज़े अमृत के लिए पारंपरिक चिकित्सक चने की फसल का इंतजार करते हैं चने की बुआई के बाद से ही कर्रा गोड़ी एक तरह का ऑर्किड नामक जंगली जड़ी बूटी पर आधारित सत्वों की सहायता से नए पौधों को सिंचित करना आरंभ कर देते हैं इससे चने के पौधे विशेष गुणों से परिपूर्ण हो जाते हैं चने के अमृत का बाहरी और आंतरिक प्रयोग कैंसर के घावों की चिकित्सा में भी किया जाता है पर इस विषय में पारंपरिक चिकित्सक अधिक जानकारी नहीं देते हैं कैंसर के रोगियों के लिए जब चने की औषधि खेती की जाती है तो इसे तेलियाकन से लेकर पहाड़ी हल्दी तक के सत्वों से लंबे समय तक सींचा जाता है चने के अमृत का एकत्रण केवल चांदनी रातों में किया जाता है जबकि अन्य रोगों में ऐसा कोई बंधन नहीं है चने की फसल में पारंपरिक चिकित्सक चने की इल्ली का स्वागत करते हैं और ऐसे पौधों पर चारा डालते हैं जिनमें इल्लियों का प्रकोप अधिक होता है वे मानते हैं कि इलियाँ औषधि गुणों से सम्पन्न वनस्पतियों पर पहले आक्रमण करती हैं नाना प्रकार के विष की चिकित्सा में पारंगत पारंपरिक चिकित्सक मानते हैं कि वर्ष भर चने के अमृत का सेवन शरीर को आंतरिक विषयों से बचाता है जबकि साँप आदि के काटने पर शरीर को बाहरी विष से भी प्रभावित होने से बचाता है सांप के काटने पर इसका प्रयोग सीधा नहीं किया जाता है पर सर्व विष को नष्ट करने के लिए उपयोगी एरी जैसे जैसे जंगली कंधों के प्रभावीपन को बढ़ाने में अपरोक्ष अप रूप से अहम भूमिका निभाता है पारंपरिक चिकित्सक बिना किसी सुरक्षा के नंगे पैर जंगलों में घूमते हैं चने के अमृत जैसे पारंपरिक उपाय उनके शरीर के सुरक्षा कवच के रूप में काम करते हैं देश के बहुत से क्षेत्रों में सांपों की अधिकता के कारण आ, देश के बहुत से क्षेत्र सांपों की अधिकता के कारण नागलोक के नाम से जाने जाते हैं यहां प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में आम लोग सर्वदंश के शिकार होते हैं यदि पारंपरिक चिकित्सकों की माने तो चने का अमृत वहाँ उग रही जड़ी बूटियों के साथ आम लोगों को इस संकट से लड़ने में मदद कर सकता है चने की खेती उस क्षेत्र में भी होती है पर जानकारी के अभाव में इस अमृत के उपयोग से आम लोग वंचित रह जाते हैं चने का अमृत कौन नहीं पीना चाहेगा विशेषकर इसके विशेष औषधि गुणों को जानने के बाद पर आधुनिक खेती ने इस कई तरह के रोड़े अटका रखे हैं चने की व्यवसायिक खेती में पारंपरिक किस्में नहीं ली जाती हैं कृषि रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग किया जाता है इल्लियों का स्वागत नहीं किया जाता है फिर बढ़ते औद्योगिक प्रदूषण के कारण ओस प्राकृतिक नहीं रह गई है आकाश से धरती की ओर आते समय वह कैंसर पैदा करने वाले घातक रसायनों को साथ लेकर आती है ऐसे में चने का अमृत बनने से पहले ही विष का रूप धारण कर चुका होता है ग्रामीण अंचलों में आज भी बड़े चाव से चना भाजी खाई जाती है कृषि विशेषज्ञ भाजी के लिए चने के पौध भागों के एकत्रण को फसल के लिए लाभदायी मानते हैं पारंपरिक विशेषज्ञ इस भाजी को शीत ऋतु में होने वाले रोगों से सुरक्षा के लिए उपयोगी मानते हैं यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है पारंपरिक चिकित्सक कहते हैं कि चना भाजी खाकर आम लोग लाभ लेते हैं पर ओस के बिना यह प्रभाव अधूरा ही रह जाता है वे पुराने स्त्री रोगों के लिए इस भाजी को वरदान मानते हैं जैसा कि अक्सर होता आया है चने के अमृत का महत्व अपने ही देश में नहीं समझा गया और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों के वैज्ञानिक संस्कृत भाषा सीखकर प्राचीन भारतीय ग्रंथों को खंगाल रहे हैं और चने के अमृत की जानकारी रखने वाले जानकार बुजुर्गों और पारंपरिक चिकित्सकों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं वे भारत यात्रा के दौरान अपने देश के सलानियों को इस अमृत के सेवन की विशेष सलाह देते हैं गोपनीय तौर पर इसके दिव्य औषधि गुणों के पर विस्तार से अनुसंधान होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता नए पेटेंटों के माध्यम से ऐसे गोपनीय अनुसंधानों का सच सामने आता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है यह जरूरी है कि आम लोग इस अमृत का लाभ लें और इसके प्रयोग को एक बार फिर लोकप्रिय बनाने बनाएं न केवल अच्छे स्वास्थ्य के लिए बल्कि देश सेवा के लिए भी ताकि हमारे ज्ञान पर आधारित पेटेंट दूसरे न ले सकें देश भर में चने के पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण कर रहे जय विविधता विशेषज्ञ पंकज अयोध्या ने चने के अमृत के 10,000 से अधिक औषधि उपयोगों के विषय में विस्तार से एक रपट तैयार की है यह रपट मैजिक पोषण फ्रॉम ऑर्गेनिक चिक पी फील्ड्स नामक यह रिपोर्ट इंटरनेट पर उपलब्ध है धन्यवाद आप इस विषय में विस्तार से जानकारी पंकज पर प्राप्त कर सकते हैं